दुर्गा सप्तसती सप्तती द्वितीयोध्याय देवी का प्रादुर्भाव ओम नमः मार्कंडेय ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में सौ वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया वे बोले भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई अब हम आपकी ही शरण में हैं उसके वध का कोई उपाय सोचिए देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और महादेव के क्रोध में क्रोध से भौहें तन गई कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला वह सब मिलकर एक हो गया वह तेज पुंज जलते पर्वत सा जान पड़ा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी एकत्रित होने पर वह नारे रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ ब्रह्मा के तेज से तेज से से दोनों चरण और सूर्य की उनकी हुई के तेज से हाथों की अंगुलिया और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई उस देवी के दाँत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे भवे संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे उसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत प्रसन्न हुए पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया वरुण ने शंख भेंट किया अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तर्कस प्रदान किए सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया यमराज ने कालदंड से दंड वरुण ने पाश प्रजापति ने स्फटिक की माला दी ब्रह्मा जी ने कमंडलु भेंट किया सूर्य ने देवी के समस्त रोम रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया काल ने चमकती ढाल और तलवार दी क्षीर सागर ने धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो वस्त्र दिए दिव्य चूड़ामी दो कुंडल कड़े उज्जवल अर्धचंद्र सब बाहों के लिए केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर गले की हंसली और सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियाँ भी दी विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए इनके अलावा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभनाने वाले कमलों की मालाएं दी जलध ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया हिमालय ने सवारी के लिए सेह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया शेषनाग ने बहुमूल्य मड़ियों से विभूषित नागहार भेंट किया इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया देवी ने बारंबार अट्ठहास पूर्वक गर्जना की उस भयंकर नाच से संपूर्ण आकाश गूंज उठा देवी के सिंह नाथ से बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहमानी भवानी से कहा देवी तुम्हारी जय हो महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया संपूर्ण त्रिलोकी का क्षोभग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा यह क्या हो रहा है फिर वह असुरों से घिर उस सिंहनाथ की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी अपने धनुष की टंकार से वह पातालों को क्षुब्ध कर देती थी वह हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया नाना प्रकार के अष्ट शस्त्रों के प्रहार से दिशाएँ उद्भाषित होने लगी। चक्षुर नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा साठ हजार रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया एक करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा तलवार के समान तीखे रोए वाला असिलोमा नामक असुर पाँच करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा साठ लाख रथियों से घिरा बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा एक करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा बिडाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियों के से घिर लोहा लेने लगा इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे